नमस्कार ओम शांति आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुदीप पटेल जी डॉक्टर सुदीप पटेल जी मौजाद हॉस्पिटल से हैं और डायबिटीज रोगियों के लिए किडनी की के देखभाल इस विषय पर आज हमसे बात करने वाले हैं और इसके ऊपर आप लोगों के किनके प्रश्न होंगे तो उनका भी डॉक्टर समाधान करने वाले हैं तो आज देखते हैं घर घर में डायबिटीज़ फैला हुआ है अगर हमारे घर में नहीं होगा तो हमारे रिश्ते में होगा या हमारे अड़ोस पड़ोस कहाँ न कहाँ डायबिटीज़ दिखाई देता है तो सबसे पहले हम डॉक्टर सुधीप पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं नमस्कार डॉक्टर जी धन्यवाद हाँ कैसे आप बस एकदम शांति अच्छा चल रहा है जी जी जी जी तो आज हाँ आप हमारे जो श्रोता है उनको डायबिटीज के ऊपर डायबिटीज रोगियों के लिए किडनी की देखभाल इस विषय पर जानकारी देने वाले बराबर बराबर बराबर तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज का असर शरीर के किन किन अंगों पर होता है और ये डायबिटीज क्यों होता है तो मैं डॉक्टर सुदीप पटेल नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ किडनी रोग विशेषज्ञ Uh, ज़्यादातर हमारे फील्ड में जो किडनी के मरीज़ आते हैं उसमें बहुत सारे मरीज जैसे बोले कि 50 परसेंट से ज़्यादा मरीज जो होते हैं किडनी के जिसमें किडनी फेल होने की वजह हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारे मेडिकल साइंस में जो सर्वे होते हैं जो रिसर्च होते हैं उसमें पाया गया है कि डायाबिटीज़ और बी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है यानी कि किडनी फेलियर के जो केस होते हैं उसमें ज़्यादातर वजह बीपी और डायाबिटीज़ पाए जाए हैं तो इसके लिए आज का जो पूरा सेशन है उसके बारे में मैं डायाबिटीज़ की वजह से कैसे किडनी में इफ़ेक्ट होता है उसी के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि ये एक ऐसा डिसीज़ है जो हमारी कैटेगरी में देखें तो प्रीवेंटेबल डिसीज़ की कैटेगरी में आता है प्रिवेंटेबल यानी आप उसको रोक सकते हैं ऐसा नहीं है कि उसको आप कुछ कर नहीं सकते तो सबसे पहले उसके लिए हमें शुरुआत से शुरुआत करें तो उसमें हमें पहले डायबिटीज़ को जानना होगा क्योंकि हम जब तक डायबिटीज को नहीं जानेंगे तब तक डायबिटीज की वजह से शरीर के कौन से भाग में क्या इफेक्ट हो रही है उसको नहीं जान पाएंगे बराबर तो बरावर। हम शुरुआत बेजिक से करते हैं तो डायबिटीज़ को आम लोगों की भाषा में बोले तो शुगर की बीमारी मिठास की बीमारी बराबर है हमारे जनरल कॉन्सेप्ट देखें तो कि मिठा खाने से डायबिटीज़ होता है ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है लेकिन ऐसा नहीं है डायबिटीज़ क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसमें सबकी वजह अलग अलग होती है बराबर ज़्यादातर तो ऐसे डायबिटीज़ चार पांच टाइप के लेकिन जो ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है वो दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं जो सबसे पहले बोले टाइप वन डायबिटीज़ हमारी आम लोगों की भाषा में बोले तो उसको बोलते बच्चों का डायबिटीज उसमें ऐसा है कि 20 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उसमें जो डायबिटीज की बीमारी होती है उसको जो बोलते हैं वो टाइप वन डायबिटीज़ होता है उसकी वजह से शरीर में कुछ टाइप के एंटीबॉडीज़ बनना कुछ ऐसे जीनेटिक्स चेंजेस होना जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन की डिफिशेंसी हो जाती है अब इंसुलिन की कमी की वजह से जो हमारा शुगर का लेवल है वो मेंटेन नहीं हो सकता उसी की वजह से शुगर के लेवल बढ़ जाती है और बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की तकलीफें होती है ऐसे हमारे माओजद हॉस्पिटल में हम देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता उनको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की, की बीमारी है वो शरीर में कोई चेप इन्फेक्शन लेके आते हैं कोई न्यूमोनिया ले आते हैं कोई पैरों में सूजन ले आता है कोई आंखों में देखने में दिक्कत लेके आता है या तो किसी को सिंपल पेशाब में चेप हो गया है रसी हो गया है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है। और उल्टी वगैरह हो रहा है वॉमिट वगैरह हो रहा है बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है और जब आते हैं अस्पताल में और उनकी जांच करते हैं, तो पता चलता है कि उनको तो शुगर की बीमारी है तो ऐसे डाइबिटीज़ बच्चों में अचानक से स्टार्ट होते हैं और उसमें मोस्ट ऑफ केस में ऐसा ही होता है कि जब पहली बार शुगर करते तो पाँच सौ इतना बढ़ा हुआ होता है और उसकी वजह से उनके शरीर में एसिड बनने लगता है और धीमे धीमे फिर शरीर की बाकी बीमारियां शुरुआत होती है तो जो पहला बोला वो टाइप वन डायबिटीज़ है उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है वो टाइप टू डायबिटीज़ है जिसमें हम बड़ों की डायबिटीज़ बोलते हैं जब 40 साल की उम्र आयु हो जाती है तो धीमे धीमे शूगर की बीमारी चालू होती है वो हमारे क्या है? कोई हेल्थ चेकअप कराए उसमें पता चलता है। या तो किसी को ऐसा है कि पेशाब में कोई बदबू आने लगी तब पता चलता है या तो किसी को शरीर में थकान महसूस होने लगती है शरीर मोटापा होने लगता है और कोई डॉक्टर के पास कोई अलग बीमारी के लिए दाखिल होता है चालीस साल की उम्र के बाद चालू होता है और धीमे धीमे वो बड़ी उम्र तक आ सकता है जी ये जी। जो मेन टाइप है वो डायबिटीज के दो टाइप है उसके अलावा भी दूसरे तीन चार टाइप है जिसमें एक एंटीबॉडी एसोसिएटेड डायबिटीज जो बीस से 30 साल की उम्र में आता है एक गेस्ट्रिशनल डायबिटिस कि जो माता होती है जब डिलीवरी होती है तो उसके डिलीवरी से पहले जब उसको प्रेगनेंट होती है तभी डायाबिटिस आ जाता है शुगर की बीमारी हो जाती है उसकी वजह से बच्चे की साइज़ बढ़ जाती है बच्चे का वजन बढ़ जाता है शरीर में उसके माता के शरीर में जो बच्चे के आसपास का पानी है वो सूखने लगता है तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है और दो तीन टाइप के डायबिटीज़ है जो दवाइयों की वजह से होते हैं तो लेकिन क्या है कि जो पहले मैंने दो बताए दो डायबिटीज़ टाइप वन डायबिटीज़ और टाइप टू डायबिटीज़ वो ज़्यादातर लोगों में वही पाया जाता है और उसकी वजह से क्या तकलीफ होती है वो हमें सुनना है तो उसके लिए हमारे शरीर में क्या खून की नशें होती है डायबिटीज़ एक हमारी मेडिकल भाषा में बोले तो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उसकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है कोलेस्ट्रोल जमा होता है खून का गठन होता है तो शरीर में दो टाइप की खून की नशें होती है एक जो बड़ी नशें होती है और एक छोटी नशें होती है बड़ी नसों में जब ऐसी सूजन हो जाती है इन्फ्लेशन हो जाता है खून का क्लॉटिंग हो जाता है तो ज़्यादातर हार्ट में नशे ब्लॉक हुई तो हार्ट अटैक आ सकता है दिमाग के अंदर नशे ब्लॉक हुई डायबिटीज़ की वजह से तो फिर पैरालिस स्ट्रॉक लकवा जो बोलते हैं वो हो सकता है या तो याथ्रोक्लोरोसिस बोले जो जिसमें ऐसा है कि पैर की नसें सूख जाने की वजह से पैर में गैंग्रीन वगैरह हो गया पैर काला पड़ना लग गया उंगलियां काली होने लगी शरीर में नसें सूख गई उसकी वजह से कोई सेंसेशन नहीं रहते, ये सारी बीमारियां डायबिटीज़ की वजह से होती है जिसमें बड़ी नशें ब्लॉक होती है सेम टाइप की ऐसे होती है कि जब छोटी छोटी नशे होते हैं जिसके हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं वो ब्लॉकेज का होने की वजह भी एक डायबिटीज की बीमारी में हो सकता है जब वो ब्लॉकेज होती है तो हमने कभी डायबिटीज़ के मरीज में सुना होगा कि दिखाई देना कम हो गया है खून में नस क्लॉट हो गई है किसी मरीज होगा डायबिटीज़ का उसको बोला कि मुझने आंखों में देखना बंद हो गया था आंख का जो रटाइना था पड़दा था उसमें कोई खून की नस थी वो क्लॉट हो गई डॉक्टर ने लेजर का ऑपरेशन करने को बोला है तो वो भी एक चीज़ है कि डायबिटिस की वजह से खून की नशें ब्लॉकेज हुई है आँख की तो उसकी वजह से रटाइना में खून की नशें क्लाट होने की वजह से दिखना बंद हो जाता है सेम चीज़ अब अपनी बात करें तो किडनी में होता है किडनी में ऐसे छोटी छोटी नसें होती है कैपिलरीज होती है किडनी का जो हमारा यूनिट है उसको नेफ्रोंस बोलते हैं जो एक फिल्टर होता है तो जो खून साफ करता है उस फिल्टर की भी जो नशें होती है वो क्लॉट हो जाती है उसकी वजह से किडनी में भी सूजन आ जाता है और किडनी में से धीमे धीमे प्रोटीन लीक होना चालू होता है एक बार प्रोटीन लीक होना चालू हो गया फिर धीमे धीमे वो जो प्रोटीन है शरीर के जो अपना फिल्टर है किडनी है उस ग्लोमेरोलस जिसको बोलते हैं उसको डैमेज करना चालू होता है और धीमे धीमे किडनी को भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है तो अब देखें तो डायबिटीज़ के टाइप देखेंगे तो उसके हिसाब से ये सारी बीमारियां हैं वो हम समझ पाएंगे चाहे हार्ट की बीमारी हो चाहे पैरालिसिस की बीमारी हो चाहे एथ्रोस्रोसिस की बीमारी हो चाहे पैर में गैंग्रीन की बीमारी हो पैर काला पड़ना हो सके किडनी की बीमारी हो आँख में खून का क्लॉट होना उसकी वजह से लेजर का ऑपरेशन करना पड़े देखना कम हो जाए ये सारी बीमारी की वजह मेन देखे तो डायबिटीज़ होता है जी जी जी बहुत खूब डॉक्टर सुदीप पटेल जी डॉक्टर जी ने बताया कि डायबिटीज़ किस किस प्रकार के होते हैं कितने प्रकार होती हैं और क्यों किस प्रकार से उसका हम सॉल्व भी कर सकते हैं शरीर के अंगों में कहाँ कहाँ हमें जो तकलीफ होती है और उन होने के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमें इस प्रकार का डायबिटीज़ हो गया है तो डॉक्टर जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि डायबिटीज़ और किडनी का आपस में क्या क्या संबंध होता है जी जी देखिए अभी हमने बताया कि डायबिटीज़ में इन्फ्लेमेशन होता है शरीर की जो खून की नशें होती है वो गठना चालू होता है जी ऐसे सेम टाइप किडनी में भी होता है किडनी में जो हमारी छोटी छोटी खून की नशें होती है उसमें एथ्रोस्स बोले इन्फ्लेमेशन बोले जो भी बोले हम आम भाषा में उसकी वजह से किडनी की नशें क्लॉट होना चालू होता है तो उसकी वजह से हमने पहले भी बताया है कि किडनी का जो फिल्टर होता है कि जहाँ से किडनी का मेन काम क्या है एक तो हमारे खून को साफ करना हम जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें से जो कचरा मेटाबलाइज हो रहा है उसके बाद शरीर में जो कचरा निकल रहा है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है वो काम किडनी करती है कि उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती है अब वो उसके लिए किडनी में कैसा है कि छोटे छोटे नेफ्रोन्स करके यूनिट होते हैं तो एक शरीर में हमारे वन मिलियन जितने यूनिट्स होते हैं उसमें एक बोलते खून फिल्टर हो रहा है जैसे हमारा आरओ प्लांट में फिल्टर होता है जैसे हमें चाय की छलनी होती है ऐसे हमारे शरीर में खून का फिल्टर है किडनी तो किडनी में जो फिल्टर होता है वो डायबिटिस की वजह से क्लॉटिंग होना चालू होता है वो फिल्टर में छेद होना चालू हो जाता है अब छेद हो जाएगा तो सीधी बात है कि शरीर में कुछ आवश्यक चीज़ें होती है जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा की ज़रूरत होती है प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी है हमारे जो मांस है स्नायु है उसके लिए प्रोटीन्स का होना बहुत ज़रूरी है तो वो प्रोटीन्स शरीर में क्या होता है किडनी के फिल्टर में एब्सॉर्ब हो जाता है तो अब किडनी के फिल्टर है उसमें डायबिटीज़ की वजह से जब छेद होना चालू हो जाता है तो किडनी क्या करेगी वो फिल्टर हमारे शरीर में जो आवश्यक प्रोटीन है उसको एबसॉर्ब नहीं कर पाएगी तो उसकी वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो जाती है जिसके हमारे भाषा में बोले कभी कभार कि रिपोर्ट में आपके एलम्यूमिन कम होता है उसकी वजह ही ये होती थी किडनी में से प्रोटीन लीक हो रहा है पेशाब में से प्रोटीन लीक हो रहा है एल्मीमिन लीक हो रहा है तो आलवीमिन लिखोने की वजह से धीमे धीम्मे किडनी का फिल्टर ख़राब होना चालू होता है और धीमे धीमे वो बीमारी आगे बढ़ती जाती है और आगे जाके एक स्टेज ऐसा आता है कि शरीर में आलविमिन की बहुत ही डेफिशियसी हो जाती है प्रोटीन की बहुत डेफिशेंसी हो जाती है उसकी वजह से शरीर में सूजन आना चालू हो जाता है आँखों में सूजन आना चालू हो जाता है शरीर में फिफड़े के आसपास पानी भरना चालू हो जाता है हार्ट के आसपास पानी भरना चालू हो जाता है पेट में पानी भरना चालू हो जाता है कभी कभार हाथों और पैरों में भी पानी भरना चालू हो जाता है जिसकी वजह से हम महसूस करते हैं कि हमारे हाथ में सूजन आया हुआ है पैर में सूजन आया हुआ है वो अब किसी पेशेंट को ऐसा ही होता है पहले पता नहीं होता है उसको डायबिटीज है कई कबार हमारे अस्पताल में मरीज आते हैं तो ऐसे ही होता है कि सर पैर सूजा हुआ है जब उनकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि उनको तो डायबिटीज की बीमारी है और डायबिटीज की वजह से जो किडनी का अपना फिल्टर है वो डैमेज हुआ है उसमें से प्रोटीन लीक हो रहा है और उसकी वजह से शरीर में प्रोटीन की डेफिशंसी होने की वजह से सूजन आया है तो देखें तो डायबिटीज की वजह से ये प्रोटीन लीकेज से स्टार्ट होता है किडनी में वो धीमे धीमे यदि उसको टाइम पे इलाज नहीं कराया है तो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और एक स्टेज जो हमारे भाषा में स्टेज फाइव आता है उसमें ऐसा हो जाता है कि दोनों किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर देता है ऐसे केस में हमें मरीज को फिर डायलिसिस के लेना पड़ता है जी जी जी बहुत खूब अच्छी तरह से बताया कि किडनी हमारा शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है और किडनी किस प्रकार से फिल्टर का काम करती है तो डॉक्टर जी ने बताया कि किडनी कितना महत्वपूर्ण काम करती है अगर वो उसमें छेद आ जाए वो काम ठीक से नहीं करती है तो पूरा शरीर में नुकसान पहुंच जाता है तो हम डॉक्टर सुदीप पटेल जी से और पूछना चाहेंगे कि अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है जिस प्रकार से डायबिटीज़ हो जाता है तो डायबिटीज़ के कारण किडनी को नुकसान पहुंचने की कितनी परसेंटेज या कितनी स्टेज होती है ठीक है जैसे हमने बताया कि शुरुआत जब डायबिटीज़ की वजह से किडनी में इफ़ेक्ट होना चालू होता है तो सबसे पहले किडनी का जो फ़िल्टर है उसमें छेद होना चालू हो जाता है और किडनी की जो खून की नशें है वो उसमें गठन होना इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है तो ऐसे डायबिटीज़ की वजह से मोटा मोटा देखें तो किडनी में जो डैमेज होता है वो टोटल पाँच स्टेज में होता है फाइव स्टेजेस उसके होते हैं जो पहला स्टेज है उसमें मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती है वो क्या है कि शुरुआती कोई जांच करे कोई रूटीन हेल्थ चेकअप करवाए तब पता चलता है कि अरे मरीज को तो किडनी में डैमेज होना चालू हो गया है उसमें किडनी की जो नसें होती है उसकी वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होने चालू हो जाता है हमारी मेडिकल भाषा में बोले तो हाइपर फिल्ट्रेशन उसको बोलते हैं कि खून का बहाव है और बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें डायबिटीज़ की वजह से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है तो हमारी मेडिकल भाषा में उसको हाइपरफिल्ट्रेशन का स्टेज बोलते हैं जो स्टेज वन है बराबर है उसमें मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है वो सिर्फ रूटीन जांच में पता चलता है जो सेकंड स्टेज होता है उसमें धीमे धीमे फिल्टर में मैंने जैसे बताया किडनी का जो फिल्टर है उसमें छेद होना चालू होता है तो उसमें से हमारा प्रोटीन जो हम उसमें आलमीविन करके एक प्रोटीन है शरीर में वो बहुत जरूरी प्रोटीन है वो लीक होना चालू होता है तो वो सेकंड स्टेज में पता चलता है उसमें भी ज्यादातर मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है हमारी जब उसका मेडिकल जांच हम करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि 30 से लेकर 300 तक 30 थर्टी टू लेकर थ्री तक प्रोटीन लीकेज होता है जिसमें मरीज को ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जो रूटीन हेल्थ चेकअप में पता चलता है या तो कोई दूसरी बीमारी के लिए मरीज हमारे पास आया है और हमने उसके पेशाब की जांच किया तो पता चलता है कि उसके यूरिन में तो प्रोटीन लीक हो रहा है जो दूसरा स्टेज है तीसरा स्टेज में ये प्रोटीन की मात्रा और बढ़ती है जिसको हम मैक्रो आलबीमेरिया हमारी भाषा में बोलते हैं जिसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो तीन से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है ऐसे केस में जब तीन से ऊपर बढ़ता है तो मरीज कभी कभार हमारे पास आते हैं कि सर मेरे पेशाब में झाँक बनना चालू हो गया या तो मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होना चालू हो गया है कभी कभार किसी मरीज को थोड़ा बहुत सूजन चालू होता है तो तीसरे स्टेज में ऐसा है ज्यादातर मरीज को कोई सिम्टम्स चालू होते हैं वो प्रोटीन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और, और वो मरीज अपना इलाज नहीं कराएगा टाइमबिंग तो वो स्टेज चार में पहुंचता है उसी स्टेज में हम हमारी मेडिकल भाषा में बोले तो उसको ओवर प्रोटीनरा स्टेज बोलते हैं या तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं उसमें क्या प्रोटीन की मात्राएं ज्यादातर तीन साढ़े ग्राम से बढ़ जाती है उसके मरीज में ऐसे मरीज जो होते हैं जो स्टेज चार तक पहुंच चुके हैं उसमें हमने देखा है कि पैरों में सूजन आना सुबह उठे तो आंखों के आसपास जना जाना थोड़ा भी पैदल चले तो उसको सांस फूलने लगे कभी कभार किसको पेट में भारीपन लगता है ये सब सारी चीज़ें स्टेज फोर में मालूम होती है और कोई मरीज ऐसा होता है कि स्टेज फोर में भी उसका टाइमिंग अच्छी तरह से इलाज नहीं कराता है वो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करता तो ऐसा मरीज स्टेज फाइव में पहुँचता है स्टेज फाइव यानी हमारी मेडिकल भाषा में बोले तो उसको एंड स्टेज किडनी डिसीज़ बोलते हैं जिसमें डायबिटीज़ की वजह से दोनों किडनी में बहुत डैमेज हो चुका है इसकी वजह से जो किडनी का काम था खून साफ करना जो खून का फिल्ट्रेशन करना वो प्रभावित हो जाता है उसकी वजह से किडनी अपने शरीर में खून को फिल्टर नहीं कर पाती इसकी वजह से शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स में बोले तो ये जिसके एक उसका मानक है हमारी भाषा में लेबोरेटरी में क्रिएटिन करके एक मानक होता है जब क्रिएटिन की जाँच कराते हैं तो वो बहुत बढ़ा हुआ मालूम होता है ऐसे एंड स्टेज किडनी डिसीज़ वाले मरीज़ को फिर लास्ट स्टेज में डायलिसिस के पे लेना पड़ता है उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो ज़्यादातर देखें तो हमारे पास हमारे हमारा खुद का एक्सपीरियंस है माओजद अस्पताल में मैं चले लास्ट दो साल से काम कर रहा हूँ उससे पहले अहमदाबाद में काम कर रहा था तो ज़्यादातर मरीज डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी के प्रॉब्लम वाले आते हैं वो स्टेज फोर और स्टेज फाइव में आते हैं क्योंकि मरीज को ज़्यादा सिम्टम्स होता है या तो मरीज को कोई तकलीफ होती है वो स्टेज फोर और फाइव में होती है लेकिन यदि रूटीन हेल्थ चेकअप के तौर पर या तो डायबिटीज़ का जो मरीज है अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाए तो उसको स्टेज वन टू थ्री में हम पकड़ सकते हैं और उसका इलाज करें तो ये मरीज को स्टेज फोर और स्टेज फाइव में जाने से रोक सकते हैं जी जी बहुत को बहुत अच्छी बातें है बताया कि किडनी की बीमारी और डायबिटीज़ का किस प्रकार से संबंध है अगर हमारा उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टेज वन स्टेज टू अगर हमें समझ में आ जाए तो तुरंत डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर स्टेज थ्री और फोर आए तो उससे बहुत सारा नुकसान भी होने की संभावना हो सकती है तो डायबिटीज़ और किडनी का कितना गहरा संबंध है और उसकी स्टेजेस भी डॉक्टर सदीप जी ने बताया तो हम डॉक्टर से ये पूछना चाहेंगे कि डायबिटीज़ से होने वाले कुडनी नुकसान के संकेत हमें किस प्रकार से मालूम पड़ेंगे हमने पहले भी जैसे बात किया है कि मरीज को ज़्यादातर सिम्टम्स जो आते लक्षण आते हैं वो स्टेज फोर या फाइव में आते हैं कुछ मरीज टीन में भी पता चल जाता है जब प्रोटीन लीक होना चालू हो जाता है तो ऐसे केस में डायबिटीज़ का मरीज मोस्टली जो हमारे पास आते हैं वो यही कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर चेहरे में आंखों के आसपास सूजन आ गया है दूसरा ज़्यादातर सिम्टोम्स है वो पैरों में सूजन आ गया है तीसरी बात करें थोड़ा पैदल चलने पर थकान महसूस होने लगती है हेलो जी नमस्कार बोलिए बोलिए आपका स्वागत है आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुधीप पटेल जी जी जी बोलिए धन्यवाद प्रणाम प्रणाम आपका कोई जी आ, उसमें बच्चे की उम्र कितनी है पैंतीस साल बराबर तो उसम्म ठीक है उसको कितने साल से ऐसी किडनी की बीमारी है एक साल से हो गया बराबर देखो उसमें कैसा होता है Uh, देख आपको जहाँ पे भी इलाज कराया होगा वहाँ पे डॉक्टर ने बताया ही होगा कि ऐसे केस में हाँ हाँ हाँ हाँ ऐसे केस में क्या होता है कि किसी की पेशाब की जो नस होती है पेशाब की नली होती है वो डैमेज हो चुकी होती है जैसे आपने बताया कि या तो किसी की पेशाब की जो थैली होती है वो बचपन से ही इतनी जो डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती है उसकी कैपेसिटी कम होती है तो ऐसे केस में पेशाब क्या है कि रिवर्स बैक करता है ऐसे केस में किडनी में रशी होना आम चीज़ है कभी कभार किसी को पथरी की शिकायत हो जाती है और धीमे धीमे वो जो पेशाब वापस रिवर्स बैक होता है तो उसकी वजह से किडनी को डैमेज कर देता है जैसे आपके बच्चे के, के केस में शायद ऐसा ही हुआ होगा हमें पूरी जांच तो नहीं देखी है लेकिन आप जैसे बताया कि उसका पेशाब वापस आ रहा था के साथ में रसी हो गई थी और उसकी वजह से किडनी डैमेज हो गई थी और उस किडनी को निकालना पड़ा तो ऐसे केस में जब पेशाब की नली कमज़ोर होती है या पेशाब की थैली कमज़ोर होती है तो ऐसे केस में एक ही रास्ता बचता है यही ऑपरेशन बचता है कि उसको पेशाब की नली को हम बाहर ले आए और फिर पेशाब थैली में सारा पेशा भी इकट्ठा हुआ है तो जैसे ऐसे आपका केस में हुआ है बाकी उसके लिए आगे आपको कुछ मार्गदर्शन चाहिए या तो आगे कोई ऑप्शन के लिए सोचना है तो एक बार अपने बच्चे को लेके आप आपावजद अस्पताल में विजिट कर सकते हैं हमारी तो हम आपको उसको आगे के गाइडेंस आपको दे पाएंगे मावजद अस्पताल पालमपुर हाँ है ना बाकी बराबर है उसके लिए आपको जो इलाज किया है वो बराबर है बराबर है उसमें और कोई ऑप्शन होता नहीं है तो आपको बच्चों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा कि यही एक रास्ता बचता है डॉक्टर के पास जब लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन करने के लिए ऐसे ही हम हमारे लिसनर को यही कहना चाहेंगे आपके पास कोई भी किडनी के संबंधी या डायबिटीज़ के संबंधी कोई भी प्रश्न है तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुदीप पटेल जी तो मौजाद हॉस्पिटल से हैं वो आपको अच्छी तरह अच्छी तरह से गाइड भी कर सकते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब को हम ये पूछना चाह रहे थे कि डायबिटीज़ किडनी को नुकसान पहुंचना के के स्टेजेस क्या होते हैं इसके बारे में तो हमने सुना है लेकिन उसके संकेत क्या क्या हो सकते हैं जी जी तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए जैसे मैंने आगे बताया कि शरीर में सूजन आना वो सबसे प्रारंभिक सिम्टम्स होता है लक्षण होता है उसमें किसी को पैर में सूजन आ सकता है किसी को सुबह उठे तो चेहरे के आसपास आँखों के आसपास सूजन आ जाता है किसी को पानी का भराव लगता है उसकी वजह से खांसी आ सकती है पेट में भारीपन लग सकता है और कुछ भी काम करे थोड़ा बहुत पैदल चले या घर काम करे तो थकान जैसा महसूस हो जाता है ये सबसे पहले प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं किसी को मैंने बताया कि पेशाब में जब प्रोटीन लीक होता है तो पेशाब में झाग बनना चालू हो जाता है कोई कई बारी जमारे पास आते हैं कि जब सर मैं पेशाब करता हूँ तो उसमें बदबू लगती है या तो झाँक बनना चालू हो जाता है तो ये सब किडनी के डायबिटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसमें प्रारंभिक लक्षण है फिर ये बीमारी को यदि उसी स्टेज में हमने कुछ ध्यान नहीं दिया या तो इलाज नहीं किया और बीमारी आगे बढ़ती गई तो मैंने आगे बताया ऐसे डायबिटीज़ की वजह से किडनी का फिल्टर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और उसको शरीर में क्रिएटिन की मात्रा बढ़ने लगती है फिर ऐसे के इसमें कुछ भी खाना पीना पॉसिबल नहीं होता कुछ भी खाए तो उल्टी उल्टा हो जाता है पेट दर्द हो जाता है कभी कभार किसी को मरीज को मुर्गे आ, मुर्गी का दौरा भी पड़ सकता है ये सब चीज़ें डायबिटीज की वजह से किडनी ख़राब होने की वजह से हो सकता है जी जी बहुत खूब बहुत अच्छी जानकारी है हमारे श्रोताओं को मिल रही कि डायबिटीज़ और किडनी का संबंध आपसे कितना गहरा संबंध है उसके स्टेजस क्या होते हैं और उनके नुकसान के संकेत भी डॉक्टर सुदीप पटेल जी ने बताया तो हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को किडनी की नियमित जांच कब से और कितनी बार कराना चाहिए और क्या ज़रूरी है ये तो सबसे पहला ज़रूरी है कि नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हम शुरुआत से बात करते आए हैं कि डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी की बीमारी होती है उसको हम प्रारंभिक स्टेज में पकड़ लें और उसका इलाज चालू करे तो आगे जाके उसको हम किडनी को दोनों किडनी को फेल होने से रोक सकते हैं जी जी जी तो सीधी बात है कि उसको प्रारंभिक स्टेज में कैसे पकड़ पाए तो हमने जैसे बात किया है कि शुरुआत की जो स्टेज है उसमें मरीज को ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं आते लक्षण नहीं आते तो फिर मरीज को कैसे पता चलेगा कि मुझे किडनी की बीमारी की शुरुआत हुई है तो वो पता नहीं लगाने का एक रास्ता है लैब की जाँच आप यदि लैब लेबोरेटरी में जांच कराएंगे अपने जो डायबिटीज़ के डॉक्टर है प्राइमरी फैमिली फिजिशियन है या जनरल फिजिशियन है उनसे बोलोगे कि सर डायबिटीज़ की वजह से मेरा चलो शुगर तो इतना रह रहा है कंट्रोल में है लेकिन मुझे किडनी में या तो शरीर के बाकी कोई बाग में डायबिटीज़ की वजह से कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना तो वो कैसे पता चलेगा तो सीधी बातें उसके लिए लेबोरेटरी जाँच होती है जिसमें हम डायबिटीज़ के होने वाली बाकी सारी बीमारियों को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं तो डेफिनेटिवली हमें उसके लिए लेबोरेटरी जांच करना पड़ेगा अब बोले कि लेबोरेटरी जांच के, के हर एक मरीज को कराने की ज़रूरत है तो उसमें हमने जैसे देखा कि ज्यादातर डायबिटीज़ के टाइप है वो दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं जो एक बच्चों वाला डायबिटीज जिसको टाइप वन डायबिटीज़ बोलते हैं इसमें ऐसा बोला गया है कि जब बच्चों में डायबिटीज़ मालूम होता है उसके पाँच साल के बाद हमने स्टार्ट करना चाहिए तो शुरुआत के पाँच साल में हम जांच नहीं कराए तो भी चल सकता है लेकिन एक बार हमें बच्चों में डायबिटीज़ का पता चला है उसको पाँच साल हो गए फिर हमें हर एक साल बच्चों के लिए पेशाब की जांच करवाना है डायबिटीज़ की वजह से होने वाले किडनी की जांच करवाना है दूसरी बार और हर साल कराना है फिर दूसरा जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ का टाइप है वो टाइप टू डायबिटीज़ फिर जो वो 40 साल के बाद होता है उसमें ऐसा हमारी मेडिकल भाषा में बोला गया है हमारे जो जितने डायबिटीज़ के एसोसिएशन है वो बोलते हैं कि जब वो आपको पहली बार टाइप टू डायबिटीज़ यानी कि बड़ी उम्र में होने वाला डायबिटीज़ मालूम पड़ता है तो आप शरीर के बाकी भागों की जाँच करवाओ उसमें किडनी की तो सबसे पहले जाँच करवाओ क्योंकि जैसे ही पता चला है आपको डायबिटीज़ हुआ है उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत लेट पता चला हो हमने बहुत सारे मरीज़ देखे कि 50 साल 55 साल में आते हैं एक्चुअली उनका डायबिटीज शुरुआत के बहुत अर्ली स्टेज में चालू हो चुका होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता तो जैसे ही आपको बड़ी उम्र में यदि डायबिटीज़ मालूम हुआ है तो सबसे पहले जिस दिन डायबिटीज़ मालूम हुआ है उसी दिन आपको किडनी की जाँच करानी चाहिए और एवरी ईयर करानी चाहिए हर साल आपको किडनी के लिए एटलीस्ट रिपोर्ट कराना ही चाहिए जी जी बहुत अच्छी बात बताया कि हमें समय प्रति समय किडनी की जांच तो करानी चाहिए जैसे डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि हर पेशेंट को सभी ये चेकिंग करनी जरूरी है या नहीं वो भी उनके बारे में उन्होंने बताया तो हम ये पूछना चाहेंगे कौन से मेडिकल टेस्ट इन संबंध को पहचाने में हमें मदद कर सकते कि क्या कौन सी ऐसी टेस्ट तो हमें करना ज़रूरी है तो जो डायबिटीज तो मरीज है या तो किसी घर में किसी को डायबिटीज है अपने कोई रिश्तेदार में किसी को डायबिटीज है तो उनको जब आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे और उनको बोलोगे कि भाई हमारे किडनी में तो इफ़ेक्ट नहीं है उसकी जाँचें करना है तो ज़्यादातर सब छोटे छोटे गाँव में या तो छोटे छोटे शहरों में जो टेस्ट अवेलेबल है वो एक पेशाब की जाँच है पेशाब की जांच हर एक डायाबिटीज़ मरीज को करानी चाहिए क्योंकि मैंने पहले भी समझाया कि डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी में इफ़ेक्ट होता है उसमें सबसे पहली शुरुआत प्रोटीन लीक होना चालू होता है तो ऐसे केस में पेशाब की जांच करेंगे तो उसमें हमारा प्रोटीन एल्व्यू में लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता चल जाता है तभी से पता चल जाता है कि भी हमारे किडनी में शुरुआत डायबिटीज़ की वजह से किडनी में डैमेज होने की शुरुआत हुई है कि नहीं हो? और पेशा की जांच ऐसी है कि बहुत ही कम लागत में होती है सौ डेढ़ सौ रुपये में हो जाती है कहीं बात तो प्री स्क्रीनिंग में हो जाती है और सबसे अच्छा रास्ता है कि उसकी वजह से किडनी में क्या डैमेज हो रहा है पता चल जाता है दूसरी जाँच बोले तो ब्लड की जाँचें होती है खून की जाँचें होती है जिसमें हम ज़्यादातर सीरम क्रिएट करके एक मानक है जो किडनी में कोई डैमेज हुआ है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो एक डेढ़ के करीब होती है लेकिन जब किडनी में इंजरी होना चालू हो जाता है तो धीमे धीमे वो बढ़ना चालू हो जाता है तो क्रिएट भी ऐसी जांच है कि जो छोटे छोटे गांव शरीर में छोटी छोटी लेबोरेटरी में अवेलेबल है तो एक वो जाँच करा सकते हैं उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोलाइट शरीर में होते हैं जो हमारी मात्रा में सोडियम और पोटेशियम बोलते हैं नमक की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा क्या है वो भी जब किडनी में इफेक्ट होता है तो उसमें भी ऑल्ट्रेशन स्टार्ट होता है और जांच करवा सकते हैं उसके बाद आगे और अच्छी आप बड़े शहर में आए हो अच्छी लेबोरेटरी में आए हो तो उसमें आप पेशाब के लिए कितना प्रोटीन लीकेज हो रहा है जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटीज में स्टेज के हिसाब से प्रोटीन लीक होता है तो उसकी एक मान्यता हम एक मानक है कि 24 घंटे का जो पेशाब है उसमें कितना प्रोटीन लीक हो रहा है उसकी वैल्यू हम मिसर कर सकते हैं और उसके हिसाब से किडनी में कितना डैमेज है वो अपने डॉक्टर आपको गाइड्स कर सकते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट में चेंज कर सकते हैं तो उसको हमारी मेडिकल भाषा में बोले तो यूरिन एल्बूमिन क्रिएटिन रेशियो या तो यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो ये दो ऐसी जाँच है कि जिसमें पेशाब में कितना प्रोटीन लीक हो रहा है कितना आलमी लीक हो रहा है वो जांच करके हम पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ या तो बाकी कोई जो दवाइयाँ है उसमें चेंज कर सकते हैं और ये प्रोटीन को हम कम कर सकते हैं आप उससे आगे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलते हैं बड़ी हॉस्पिटल में जाते हो बड़े सिटी में जाते हो तो उसके बाद किडनी की सोनोग्राफी और किडनी की बायोप्सी किडनी की बायोप्सी है वो किडनी की सुई की जांच है वो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते हैं उसमें आपको ज़्यादा किडनी में कितना परसेंटेज डैमेज है डायबिटीज़ की वजह से डैमेज है या तो किडनी की कोई और कोई बीमारी है जो बीमारी आती उसके है उसके हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं तो ज़्यादातर देखें तो ये चार पाँच टाइप की जाँचें हैं जो डायबिटीज़ की वजह से किडनी में इफ़ेक्ट होता है उसको जान सकते हैं लेकिन जो सबसे मेन दो जाँच मैंने पहले बताया है की जाँच जो छोटे छोटे गाँव शहरों में अवेलेबल है बहुत कम लागत में हो जाती है उसमें डायबिटीज की वजह से किडनी में जो डैमेज होता है वो शुरुआत के स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं जी जी जी तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर शुरुआत में हम पेशाब की जांच करते हैं तो बाकी ये किडनी के सारे जो डैमेज डॉक्टर साहब ने बताया कि किडनी को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं तो हर एक को ये भी भय रहता है कि मेरे किडनी फेल ना हो जाए किडनी सदाई सेफ रहे तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि क्या केवल ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेने से किडनी सुरक्षित रह सकती है देखें तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और डेफिनेटली उसका आंसर सही है ब्लड शुगर कंट्रोल करने से सीधी बात है कि जो मैंने बताया कि प्रोटीन लीक होना या तो डायबिटीज की वजह से बाकी सारे जो कॉम्प्लिकेशंस बताए हमारे शरीर में होते वो डेफिनेटिवली कंट्रोल कर सकते हैं चाहे वो हार्ट की बीमारी हो चाहे दिमाग की बीमारी हो या चाहे किडनी की बीमारी हो हाँ जी नमस्कार हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार।, नमस्कार।, नमस्कार।, नमस्कार।, नमस्कार। उनका भी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये ये ये वो मैं मैं मेरा सवाल है है है। कि बार बार मतलब कितने के बोलिए हाँ हाँ, बोलिए। तो बार पर बार बहुत आती प्रॉब्लम उनको और कोई बीमारी है आ, नहीं तो नहीं तो शुगर की, की बीमारी ऐसा कुछ? आ, टीबी की बीमारी थी बराबर कितनी उम्र है पच्चीस साल पच्चीस साल तीस साल बराबर देखो सीधी बात है कि उनको तीस साल आ, की उम्र है टीबी की बीमारी आ, हो चुकी है आप बोल रहे हैं कि पेशाब बार बार आ रहा है आ, तो मैंने आ, अपने शुरुआत में बताया कि किडनी की बीमारी में शुरुआत में पेशाब में ही कोई तकलीफ चालू हो जाता है किसी को क्या होता है कि रात में बार बार उठने पेशाब करने जाना पड़ता है या तो किसी में पेशाब में से बदबू आना चालू हो जाता है किसी को पेशाब में जाग बनना चालू हो जाता है तो डेफिनेटि उनको पेशाब बार बार आ रहा है तो आपको आपके नज़दीकी अस्पताल में जाके अपने जो टीबी की दवा जहाँ से चल रही है वहाँ के डॉक्टर का कांटेक्ट करके या जनरल फिजिशियन का डॉक्टर का कॉन्टैक्ट करने और आप ज़्यादातर अपने आसपास कोई किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है अवेलेबल है तो वहां जा आपको तुरंत पहले तो पेशाब की जांच करानी चाहिए और किडनी की जो ब्लड रिपोर्ट है वो डेफिनेटिवली करानी चाहिए जिसके जांच के बाद हम आपको पता लगा सकते हैं कि किडनी की आपको कौन सी बीमारी है और उसके हिसाब से उसका इलाज कर पाए तो आपको पेशाब बार बार आ रहा है तो डेफिनेटिवली आपको किडनी की जाँच करानी चाहिए नहीं नहीं नहीं उसमें ऐसा है कि आपको किडनी की कौन सी बीमारी है उसका स्टेज कौन सा है उसके हिसाब से आपको हम आगे उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कुछ पूछ और कुछ पूछना है नहीं नहीं नहीं जी जी जी थैंक यू धन्यवाद आप यहाँ डॉक्टर साहब आ गए तो आपको उसका लाभ लेना जरूर जरूर चाहिए क्योंकि हर हफ्ते में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस विषय पर सदा हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए उनकी बीमारी के अलग अलग बीमारी के ऊपर डॉक्टर आते हैं और हमें जानकारी देते हैं तो आज हम डायबिटीज़ और किडनी के ऊपर जानकारी दे रहे तो डॉक्टर साहब को हमने प्रश्न यही पूछा था कि क्या ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कर लेने से किडनी सुरक्षित रहती है डॉक्टर आंसर को कंटिन्यू करते हुए हम बोलते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हाँ डेफिनेटिवली ब्लड शुगर कंट्रोल करने की वजह से डायबिटीज से होने वाली किडनी की नई सारी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते चाहे वो दिमाग की बीमारी हो चाहे वो हार्ट की बीमारी हो चाहे वो किडनी की, की बीमारी हो हाँ लेकिन पहले मैंने जैसे बताया कि सिर्फ़ शुगर कंट्रोल करने से सारी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादातर पाया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं उसमें बीपी की भी साथ में शिकायत होती है तो शुगर कंट्रोल करना हमारा एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि बाकी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते उसके साथ साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है हमें खान पीन में ध्यान रखना पड़ता है हमें नमक की मात्रा कम करना तेल वगैरह कम करना वो सब ध्यान रखना पड़ता है और बीपी वगैरह रेगुलरली चेक कराना पड़ता है और जैसे पहले बताया उसके हिसाब से हर साल किडनी की और बाकी शरीर की जाँच कराना पड़ता है वो जाँच के हिसाब से अपनी शुगर की दवाइयों में भी चेंज करना होता है तो डेफिनेटिवली आप अपना शुगर कंट्रोल करने से बाकी जो बीमारियाँ हैं डायबिटीज़ की वजह से होती है वो डेफिनेटिवली कंट्रोल कर सकते हो लेकिन उसके साथ साथ आप नियमित तौर से लेबोरेटरी जांच कराएं और लेबोरेटरी जांच में यदि आपको और कोई बीमारी आती है तो उसका भी इलाज कराएं तो डेफिनेटिवली डायबिटीज़ के होने वाली सारी बीमारी को हम रोक सकते हैं जी जी जी बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल करने के लिए हम कुछ खान पान यह रखते हैं तो ज़रूर हम हमारी किडनी भी सुरक्षित रहेगी तो इसके लिए हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि डायबिटीज़ और किडनी दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारा खाने के परहेज किस प्रकार से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो अपनी बात को बोले तो जैसे मोस्ट ऑफ मरीज़ हमारे आम भाषा में सबको वो तो ज्ञात होता ही है कि डायबिटीज़ है तो एक मिठास की बीमारी है वो हमारी कॉमन भाषा में सबको मालूम है तो सबसे पहला कोई कहीं पे भी जाओगे तो बोले डायबिटीज़ का मरीज हो तो खाने में मिठास कम कर दो तो वो तो हमने बोला है डेफिनेटिवली आपको शुगर कंट्रोल करना है तो मिठास तो कम करना ही पड़ेगा उसके लिए हम जो ध्यान रखते हैं आलू शक्कर वगैरह कम खाना मिठास वाली सारी चीज़ें स्वीट्स वगैरह कम करना वो तो कर रहे हैं लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें खान पीन में ध्यान रखनी है वो बताना चाहूँगा वो डायबिटिस के मरीज को मिठास वाली चीज़ें जो तो आप कम कर रहे हो डेफिनेटिवली आपको पता है उसके साथ साथ ज़्यादा नमक वाली सारी चीज़ें कम करना है क्यों तो नमक जो है वो हमारे शरीर में एक जहर पॉइजन की तरह रहता है और डायबिटिस की वजह से जो किडनी का प्रॉब्लम होता है या तो शरीर का हार्ट की बीमारी होती है दिमाग की बीमारी होती है उसमें भी नमक एक पॉइजन जहर जैसा है तो सबसे पहली जो चीज है हमारे डाइट है खान पीन है उसमें नमक जिसमें ज़्यादा है नमकीन वगैरह है अचार वगैरह है वो बहुत ही कम कर देना है सारी चीज़ें सब्जी हम बना रहे हैं रोटी बना रहे हो चपाती बना रहे हो सारी चीज़ में नमक कम कर दो डायबिटीज़ के मरीज को इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिठास वाली चीज़ें बंद किया सब चीज़ में आप नमक कम कर दो कम से कम नमक वाली चीज़ें खाओ जिसमें ज़्यादा नमक आ रहा है वो तो डेफ़िनेटली आपको बंद करना है उसके बाद आप देखें तेल वाली चीज़ें भी हमें कम करना है डायबिटीज़ के मरीज को वो भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि वो सब भी आगे जाकर धीमे धीमे हार्ट और किडनी की बीमारियाँ करता है उसके बाद देखें तो जो खान में ध्यान रखना है उसकी वजह से हमारा वेट मॉनिटर करना है हमें देखा है कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो है जिसको बड़ी उम्र में डायबिटीज़ होता है वो उसमें मोटापे के शिकार होते हैं तो मोटापा हो रहा है तो सीधी बात है हमें अपना डाइट में पूरी तरह से कंट्रोल करना है कि जिसकी वजह से मोटापे पर कंट्रोल कर पाए और मोटापे की वजह से होने वाली किडनी हार्ट और बाकी सारी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो डायबिटीज़ के मरीज इतना ख़ास ध्यान रखें कि सिर्फ मिठास वाली चीज़ें कम नहीं करनी है हमें अपने डाइट में नमक भी कम करना है तेल भी कम करना है और मोटापे के लिए अपने डाइट को कंट्रोल करना है जी जी जी आप लोगों ने तो सुना होगा कि डायबिटीज़ के ध्यान में रखते हुए हमने डाइट क्या क्या ले ली है डॉक्टर साहब ने बताया सिर्फ मिठास ही नहीं मिठास के साथ साथ जो तालाबवा चीज़ें हैं तेल की चीज़ें हैं और नमक वाली चीज़ें वो भी हमें ध्यान में रखना है और डाइट में हमें नहीं लेना चाहिए तो अगला सवाल डायबिटीज़ के संबंध से हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर जी से कि पानी भी हम पीते हैं तो पानी पीने की मात्रा किडनी के लिए कितना ज़रूरी है क्या अधिक पाना पीना चाहिए या कम पाना पानी पीना चाहिए तो आपकी क्या राय है जी जी नॉर्मली देखें तो जो नॉर्मल इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको हम बोलते दिन में 8 से 10 लीटर यानी करीबन ढाई से तीन लीटर साढ़े तीन लीटर पानी पी सकते हैं वो आप कौन से एरिया में रहते हो कौन सी सीजन चल रहा है आपकी आयु कितनी है आपका वजन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है यह बात किया कि जिसको कोई बीमारी नहीं है उसकी वजह से लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें हम ये पानी की मात्रा बढ़ाने को बोलते हैं जैसे किडनी को स्टोन की बीमारी है या तो किसी को किडनी में बार बार रस्सी हो रही है चेप हो रही है ऐसे केस में हम बोलते हैं कि आप अपने पानी की मात्रा बढ़ाए अपने शरीर में खट्टे फ्रूट्स वगैरह ऐसे बाकी दूसरी किडनी की जो बीमारी होती है जिसमें हम ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं उसमें एक ऐसा है कि किडनी में पानी की गांठें बनना जिसमें हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज उसमें हम आम लोगों की भाषा में बताएं तो किडनी में पानी की गांठे बोलती है वो एक आनुवंशिक बीमारी है जीनेटिकली वारसागत बीमारी तो उसमें हम बोलते हैं मरीज को कि आप चार लीटर से भी ज्यादा पानी पीओ क्यों क्योंकि उस ज़्यादा पानी पीने की वजह से शरीर में जो पानी की गांठे बन रही है बबल्स बन रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं और उनकी किडनी डेमेज होने से रोक सकते हैं लेकिन यदि कोई किडनी का मरीज़ है चाहे वो डायबिटिस की वजह से है चाहे वो बीपी की वजह से है बराबर है ऐसे केस में क्या होता है किडनी ऑलरेडी थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है उसके शरीर में क्रियडिन की मात्रा बढ़ी हुई है और शरीर में सूजन आना चालू हो गया है तो ऐसे केस में हम आपके डॉक्टर आपको पेशेंट को मरीज को एग्जामिन करते हैं और उसके हिसाब से पानी की मात्रा डिसाइड करते हैं जिसके शरीर में सूजन आ रहा है ऐसे पेशेंट को हम ज़्यादातर एक से डेढ़ लीटर तक पानी पीना बोल सकते हैं करीबन डेढ़ लीटर पानी पिएगा तो क्या कि नॉर्मली अपने शरीर में जो पानी की मात्रा आवश्यक है वो मिल जाता है और शरीर में सूजन भी नहीं आता तो मरीज क्या किडनी का कौन से स्टेज में है उसको किडनी की कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से पानी की मात्रा डिसाइड कर जाते हैं लेकिन जिसको कोई बीमारी नहीं है वो सारे जो लोग हैं उनको करीबन ढाई तीन लीटर पानी दिन में पीना चाहिए जी जी जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात ही बताई जो नॉर्मल है उसके लिए तो रोटीन पानी का अलग बताया और जो पेशेंट है डायबिटीज़ पेशेंट या और अलग प्रकार का पेशेंट है तो उनको उस प्रकार से पानी पीना जरूरी है तो हम ये आगे का सवाल डॉक्टर से ये पूछना चाहेंगे कि क्या केवल ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेने से किडनी सुरक्षित रह सकती है इसका आंसर जैसे मैंने बताया कि हमें ब्लड शुगर तो कंट्रोल करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मोटो है वो तो मैं डेफिनेटिवली कंट्रोल करना है लेकिन उसके साथ साथ जैसे बोला खान पीन में ध्यान रखना है नमक कम करना है तेल करना है लगातार किडनी की जाँचें कराना है जी, और उसके हिसाब से अपने डॉक्टर को मिलकर आपकी मेडिसिन में दवाई बराबर और ये डायबिटीज़ की दवाई किडनी के लिए कितनी सुरक्षित होती है जो दवाएँ दी जाती है उसे किडनी ठीक हो सकती है डेफिनेटिवली जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ है वो शुगर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है उसका प्राइमरी मोटिव तो वही है लेकिन डायबिटीज़ की कुछ ऐसी दवाइयाँ भी है कि जिसकी वजह से किडनी में जो प्रॉब्लम हो रहा है किडनी का जो फिल्टर है उसमें जो छेद हो रहा है किडनी के फिल्टर में से जो प्रोटीन हो रहा है उसको डेफिनेटिवली रोक सकते हैं तो उसी के हिसाब से हम जो सलाह पहले दिया कि लेबोरेटरी जांच में आपको किडनी का कौन सा स्टेज आता है उसके हिसाब से डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेना होता है डायबिटीज़ में मोस्ट तो एक दवाई आती है और एक दूसरा इंसुलिन आता है इंसुलिन भी डेफिनेटिवली किडनी के लिए शेप है लेकिन वही है कि मरीज को किडनी डायबिटीज़ की वजह से किडनी का कौन सा स्टेज है उसके हिसाब से उसका इंसुलिन कौन सा टाइप का देना है वो डिसाइड होता है क्योंकि तो उसमें ऐसा पाया गया है कि जैसे जैसे किडनी की बीमारी डायबिटीज़ की वजह से बढ़ती है जैसे जैसे उसके शरीर में प्रोटीन लीक होना बढ़ता है जैसे जैसे फिल्टर में छेद होना बढ़ता है तो वैसे वैसे सुगर भी लीकेज होना चालू हो जाता है ऐसे मरीज को कम शुगर डायबिटीज़ के मरीज़ को कम शुगर होना स्टार्ट हो जाता है जिसको हमारी मेडिकल भाषा में हाइपोग्लाइशियमिया बोलते हैं हमने भी आम भाषा में सुना होगा कि उसका शुगर सर डायबिटीज़ की दवा लेने से बहुत ही कम हो गया तो उसका मतलब ही वही होता है कि जैसे जैसे किडनी का बीमारी का स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे उसके मरीज को सुगर कम होना स्टार्ट हो जाता है तो डेफिनेटिवली उनकी जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ है उसको चेंज करना पड़ता है तो वो जो आपके प्राइमरी फिजिशियन डॉक्टर है फैमिली फिजिशियन डॉक्टर है या तो आपके किडनी के स्पेशलिस्ट नेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो आपकी किडनी का कौन सा स्टेज है जो डायबिटिस की वजह से किडनी की बीमारी हुई है उसका कौन सा स्टेज है उसके हिसाब से आपकी डायबिटिस की दवायाँ डिसाइड करते हो और वह दवा डेफिनेटिवली आप ले सकते हो उसका मैंने बताया कि डेफिनेटि शुगर कंट्रोल करने में फ़ायदा है और उसके साथ साथ जो किडनी की बीमारी है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा मिलता है हाँ बहुत खूब अच्छी बातें आज डॉक्टर सदीप जी हमें बता रहे तो हम अगला सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि डायबिटीज़ किडनी डिज़ीज़ क्या होती है और इसका इलाज भी किस तरह से किया जाता है तो जैसे हमने बताया कि डकिशी मरीज को डायबिटीज़ है और धीमे धीमे उसको किडनी में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है किडनी में से प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो हम किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको डायबिटिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं उसमें डायबिटिक किडनी डिसीज़ को अलग नाम देने की वजह ही वही है कि मरीज़ को भी हम आसानी से समझा पाए कि भी आपको डायबिटीज़ की वजह से किडनी का ये स्टेज का प्रॉब्लम हुआ है और इसलिए आपको हर छः महीने में तीन महीने कुछ जांचें ऐसी होती है कि जो साल भर में करना पड़ता है वो लगातार जान जानकारी उनको देना पड़ता है वो लेब जांच से पता चलता है और उसके हिसाब से उनको जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है और किडनी की मेडिसिन तो है उसको हम चेंज कर पाएँ तो डायबिटीज़ की वजह से किडनी की जो भी बीमारी है उसको हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ और उसका इलाज यही है कि किडनी के कौन सी स्टेज की बीमारी है उसके हिसाब से उनकी डायबिटीज़ की दवा में हम चेंज करते हैं उसके डायबिटीज़ के साथ साथ कभी कभार मरीज को बी की प्रॉब्लम होता है तो बी की दवाइयाँ देते हैं और शरीर में प्रोटीन लीक हो रहा है तो प्रोटीन लीक कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं उनके शरीर में किडनी में से क्रिएटिन बढ़ रहा है तो क्रिएटिन कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं ये सारी दवाई मेडिसिन उनको डायबिटीज की वजह से किडनी का कौन सा स्टेज है वो डिसाइड करके उसके लिए लेबोरेटरी कर के मरीज को एग्जामिन करके हम देते हैं और डेफिनेटिवली उससे डायबिटिक किडनी डिसीज के स्टेज को हम आगे जाने से रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अभी हमारे समझ में आ रहा है कि आज का सब्जेक्ट ये डायबिटीज और किडनी जी जी तो डायबिटीज़ अगर हो जाता है तो किडनी भी कमज़ोर हो जाती है तो हर एक पेशेंट को ये चिंता रहती है कि क्या मेरे को डायलिसिस करना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जो होता है क्या ये ज़रूरी होता है जैसे हमने पहले बताया वैसे कि डायबिटीज़ की वजह से यदि किडनी की बीमारी बढ़ती जाती है और कुछ प्रारंभिक स्टेज में उसका इलाज नहीं कर जाता है तो स्टेज फाइव में किडनी की बीमारी पहुंच जाती है स्टेज फाइव किडनी की बीमारी जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिसीज़ उसमें जैसे बोला कि वो इिवर्सिबल कंडीशन है इ रिवर्सिबल मीन्स हम वापस नहीं जा सकते अब क्या है कि जो किडनी का काम था हमारा खून साफ करना वो पॉसिबल नहीं है तो ऐसे केस में सीधी बात है शरीर में हमारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है क्रिएटिनिन है यूरिया है वो बढ़ते जाएंगे पोटेशियम वगैरह बढ़ता जाएगा तो उससे जिन्ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो उसको आगे उन जीने के लिए मरीज को ठीक करने के लिए लास्ट ऑप्शन जब किडनी काम नहीं करती किडनी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है या तो किडनी बहुत फैल हो जाती है तो लास्ट ऑप्शन दो बचते हैं जो हमारे पास है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट डायलिसिस का मतलब है उसमें मशीन से हम खून साफ करते हैं जो नॉन नेचुरल फिल्टर है हमारा किडनी का वो जब डैमेज हो गया है तो हम ऐसे केस में बाहर से मशीन में फिल्टर लगा के उनके खून को साफ़ करते हैं जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं डायबिटीज़ की वजह से किडनी ख़राब हो रहे वाले मरीज़ को ज़्यादातर हफ्ते में दो या तीन दफ़ा डायलिसिस डेफिनेटिवली कराना पड़ता है क्योंकि यदि वो नहीं कराए तो सीधी बात है उनका खून साफ़ नहीं होगा खून में कचरा बढ़ जाएगा और मरीज़ को अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती है लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ है कि जो हफ्ते में दो दफ़ा या तीन दफ़ा डायलिसिस नहीं कराना चाहते उनके लिए एक अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है वो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट यानि किडनी की बदली करना उसमें दो टाइप के मरीज़ हो सकते हैं किसी मरीज ऐसे होते हैं कि सर हमारे फैमिली मेबर है हमारे मदर है हमारे पापा जी है या तो घर में कोई भाई बहन है या तो हसबैंड वाइफ कोई किसी में से दोनों में से कोई एक किडनी का मरीज है तो दूसरा उसको किडनी दे सकता है ऐसे केस में हम किडनी बदली का ऑप्शन देते हैं डेफिनेटली एक सक्सेसफुल रेट है प्रोसीजर है उसमें करीबन 97 से 98 परसेंट सक्सेस मिलता है और किडनी बदली करने के बाद मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद मरीज को डायलिसिस में से मुक्ति मिलती है और, और नॉर्मल आदमी की तरह वो अपना जीवन आगे का आराम से जी सकता है तो और कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं किडनी के जिनके घर में कोई किडनी देने वाला नहीं मिलता है तो उनको हम जो एक्सीडेंट में किडनी मिलती है जिसको ऑर्गन डोनेसन से किडनी मिलती है कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो ब्रेंडेड होते हैं वो अपना सिक्के भागों का दान कर जाते हैं मरने के बाद तो ऐसे मरीजों की किडनी है किडनी फेलियर वाले पेशेंट को लगा सकते हो और डेफिनेटिवली उसको किडनी का जो मरीज है उससे डायलिसिस से मुक्ति मिलती है और अपनी आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकता है जी जी जी तो हर एक को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि जब पेशेंट हमारे सामने आता है उसकी किडनी की स्टेज़स देखते हैं अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ डायलिसिस किया जाता है ट्रांसप्लांट भी है उन्होंने कहा कि नाइन्टी सेवन अभी वो ठीक प्रोसीजर है कि वो इजी इजी अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो नाइन्टी सेवन परसेंट ट्रांसप्लांट की बहुत सक्सेसफुल हो जाती है तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि अगर किसी की उम्र 50 है और पिछले उनको 10 साल से डायबिटीज़ है तो उनकी किडनी की कोई शिकायत नहीं है तो क्या किडनी की जाँच उसे भी करना ज़रूरी है डेफिनेटिवली जैसे हमने पहले बताया वैसे कि जो बड़ी उम्र का डायबिटीज़ है जो 40-50 साल के बाद होता है उनके केस में उनको जब पहली बार डायबिटीज़ मालूम होता है तो डेफिनेटिवली उनको किडनी की जांच करानी चाहिए जिसमें से प्रारंभिक जाँच में बोला सीरम क्रिएटिन की जांच, पेशाब की जांच, पेशाब में से कोई प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं जांच वो कराना चाहिए क्योंकि ज, हमने पहले भी बता दिया है कि शुरुआत के जो स्टेज डायबिटीज़ के स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री है किडनी की उस कोई भी डायबिटीज़ का मरीज है उसको ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं आते हैं उसको लक्षण नहीं आते उसको कुछ तकलीफ महसूस नहीं होती है लेकिन उनके शरीर में किडनी डैमेज होना ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है और ये मालूम करने के लिए डेफिनेटिवली उनको लेबोरेटरी जांच करानी चाहिए क्योंकि लेबोरेटरी जाँच एक ही रास्ता है जिनकी वजह से हम अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारी को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं और उनको आगे जाके किडनी की बड़ी बीमारी होने से रोक सकते हैं जी जी बहुत खूब की अब बहुत अच्छी बातें है बताएं कि अगर किसी की पचास उम्र है और आ, कोई शिकायत नहीं तो किस प्रकार से सावधानी लेनी चाहिए उन्होंने ये भी बात बताया हेलो जी नमस्कार तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं और किडनी और डायबिटिक के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं और हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है तो जाते जाते डॉक्टर से डॉक्टर साहब को हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत बार प्रोटीन का भी शब्द यूज़ किया है तो प्रोटीन यूरिन में बताया तो ये क्या होता है प्रोटीन के बारे में जो आपने बताया है? तो देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे शरीर में जैसे हम डाइट लेते हैं उसमें ज़्यादातर तीन चीज़ें मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है एक प्रोटीन मिलता है और एक लिपिड्स मिलता है यानी फैट मिलता है तो प्रोटीन हमारे शरीर में हड्डी मांसपेशी स्नायु के बिल्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे जो न्यूट्रीशन है उसमें प्रोटीन की बहुत ही अहम अहमियत है अब क्या होता है कि जब डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज होना चालू हो जाता है तो हमने पहले भी बताया उसका प्रारंभिक स्टेज में सबसे पहला यही चीज होता है कि हमारा जो नेचुरल प्रोटीन है ये जो हमारे शरीर में बिल्ड के लिए जरूरी है हमारे शरीर के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है वो लीक होना चालू हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है हमारी मेडिकल डर्मिनोलॉजी में उसको हम प्रोटीन बोलते हैं या तो प्रोटीन इन यूरिन बोलते हैं आप पेशेंट को हम यही समझाते हैं कि आपके शरीर में से किडनी में से पेशाब में से प्रोटीन लीक हो रहा है मीन्स अब धीमे धीमे होगा कि ये बीमारी को हमने प्रारंभिक स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं करवाया इलाज नहीं करवाया तो शरीर में धीमे धीमे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी शरीर में कैसे महसूस होती है तो उसके लिए एक जांच होती है एल्बूमिन करके एक जांच होती है जब हम आल्बूमिन का रिपोर्ट करते हैं तो शरीर में उसकी डेफिशेंसी मालूम होती है अब आल्बूमिन कम हो गया है मेरे शरीर में प्रोटीन कम हो गया है तो उसकी वजह से प्रोटीन कम होने की वजह से शरीर में सूजन आना और ज्यादातर जो प्रॉब्लम जैसे हमने बताया हार्ट का प्रॉब्लम दिमाग का प्रॉब्लम किडनी का प्रॉब्लम वो शरीर में प्रोटीन कम होने की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है सीधी बात है शरीर में जब प्रोटीन कम हो जाएगा तो हमें कमज़ोरी महसूस होगा हम अपना जो नॉर्मल काम है वो नहीं कर पाएंगे थकान थकान सा महसूस होगा हो, हो पाएगा तो डेफिनेटिवली सीधी बात है कि आपके शरीर में पेशाब में से प्रोटीन लीक हो रहा है किडनी में से प्रोटीन लीक हो रहा है तो डेफिनेटिवली उसका इलाज कराना पड़ेगा क्योंकि यही चीज़ यदि हमने प्रारंभिक स्टेज में उसका इलाज नहीं करवाया तो आगे जाके हमारे लिए और ख़तरा पैदा कर सकते हैं जी जी जी बहुत खूब डॉक्टर जी तो चलिए दोस्तों आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम की अभी अंतिम घड़ी में हम पहुंचे तो जाते जाते जो हमारे श्रोता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे तो ये जो हमने आज का पूरा सेसन्स किया जिसके बारे में हमने डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ के बारे में जाना उसका हम शानांस निकाले मेरा एक ओपिनियन देना या तो मेरी एक एडवाइस लेना चाहे तो मैं हर एक मरीज को जो डायबिटीज़ का है या तो वो खुद मरीज नहीं है लेकिन उसके रिश्तेदार में कोई डायबिटीज़ है तो डेफिनेटिवली जैसे हमने प्रारंभिक स्टेज में भी बताया है कि अपने की किडनी की जांच कराए क्योंकि उसकी वजह से ही हम किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और किडनी के की बीमारी को आगे जाने से रोक सकते हैं डेफिनेटिवली आप अपना शुगर कंट्रोल करें डेफिनेटिवली आप खाने में नमक की मात्रा तेल की मात्रा कम कर दें हर रोज आधे घंटे का वॉकिंग करें और लगातार नियमित तौर से अपने डॉक्टर को मिल अपने जो प्राइमरी फैमिली फिजिशियन है डायबिटीज़ के डॉक्टर को मिलकर या तब डायरेक्टली किडनी स्पेशलिस्ट जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनको भी मिल सकते हो और अपना जो किडनी की जांच डेफिनेटिवली कराए क्योंकि वही एक रास्ता है कि उसकी वजह से आपकी किडनी की बीमारी को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए हम आप कुछ फ़ायदा कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आज आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को आज हम यहाँ पूरा करते हैं डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ और किडनी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और हमें लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी पूरे डिटेल के साथ डॉक्टर साहब ने बताई है कि क्या परहेज लेना है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है कहाँ कहाँ कब कब हमें जांच करनी आवश्यक है वो भी बा, सारी बातें बताई बताइए उन्होंने तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले रविवार को आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में नए डॉक्टर एक नए विषय के साथ धन्यवाद ओम शांति ओम शांति